पातंजल योग सूत्र विभूतिपाद तारकम सर्वविषयम् सर्वथा विषय क्रम चेटी विवेकजम ज्ञानम जो विवेक ज्ञान समस्त वस्तुओं को तथा वस्तुओं की सब प्रकार की अवस्थाओं को एक साथ ग्रहण कर सकता है उसे तारक ज्ञान कहते हैं इस ज्ञान का नाम तारक इसीलिए है कि यह योगी को जन्म मृत्यु के सागर से तारण करता है सारी प्रकृति की सूक्ष्म और स्थूल सर्वविध अवस्थाएं इस ज्ञान की ग्राह्य है इस ज्ञान में किसी प्रकार का क्रम नहीं है यह सारी वस्तुओं को क्षण भर में एक साथ ग्रहण कर लेता है सत्व पुरुषयोह शुद्ध साम्य कैवल्यम इति छपन जब सत्व बुद्धि और पुरुष इन दोनों की समान भाव से शुद्धि हो जाती है तब कैवल्य की प्राप्ति होती है जब आत्मा जान लेती है कि जगत के छोटे से छोटे परमाणु से लेकर दे देवता तक किसी पर उसके निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है तब आत्मा की उस अवस्था को कैवल्य और पूर्णता कहते हैं जब शुद्धि और अशुद्धि दोनों से मिला हुआ सत्व अर्थात बुद्धि पुरुष के समान शुद्ध हो जाती है तब यह कैवल्य प्राप्त हो जाता है तब वह बुद्धि केवल निर्गुण पवित्र स्वरूप पुरुष को ही प्रतिबिंबित करती है